तो ब्रह्म विद्या के होने से अभिकारी आत्मा ही विद्वान कहा जाता है ठीक है अब यहाँ से चले ये कर कर्म असम्भव बचे ज्ञानी के ज्ञानी के कर्म में असम्भव बताए जाने से हैं ज्ञानी के कर्म में असम्भव बताए जाने से आगे देखो यह हेतु किसमें है इस भगवत निश्चया उगम्य से या भगवान का निश्चय ज्ञात होता है या भगवान का निश्चय निश्य का निर्णय या भगवान का निर्णय ज्ञात होता है किसी यह यह भगवान का निर्णय ज्ञात होता है किससे ज्ञात होता है कर्म असंभव असम्भव है ना कि ज्ञानी के कर्म में ज्ञानी के कर्म में असंभव बताए जाने से ज्ञानी के कर्म में हाँ ज्ञानी के कर्म असंभव तो असंभव बताए जाने से यह भगवान का निश्चय ज्ञात होता है क्या निश्चय ज्ञात होता है वो बीच में लिखा हुआ है शास्त्र निर्णय या निकर्माणी जनते शास्त्र के द्वारा जिन कर्मों का विधान किया जाता है वे अज्ञानी के लिए विही थे तो भगवान का निश्चय ज्ञात होता है क्या निश्चय है भगवान का बोलो तो हाँ बोलिए हाँ आ, ये भगवान का निश्चय ज्ञात होता है निश्चय ज्ञात होता है ऐसा भगवान का निश्चय मानने वाला कौन है भाष्यकार है ना ये तो ये ऐसा कर रहे है ना भगवान का निर्णय है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 ज्ञानी के, के, हाँ, के कर्म इसे कर्म किसके लिए हाँ मतलब ज्ञानी के कर्म संभव है इसलिए कर्म ज्ञानी के लिए है तो यहाँ ये शंका आई की ये जो विभाग किया जाता है कि कर्म ज्ञानी के लिए है और ज्ञान ज्ञानी के लिए है या विद्या ज्ञानी के लिए है कर्म कर्मज्ञानी के लिए है ये विभाग बनता नहीं है ये विभाग बनता नहीं है क्यूँकी ध्यान देना जैसे की अन्न को आप पीसते हैं गेहूँ को पीसते हैं और है। आटा को पीसते हैं क्या क्योंकि क्या पिष्ट पीसे हुए को पीसना पिष्ट पेश करना तो व्यर्थ होता है पीसे हुए को पीसना व्यर्थ होता है तो कहने का मतलब है कि जो ज्ञानी है, है उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है क्या तो ज्ञान की आवश्यकता किसको है तो जिस प्रकार कर्म के लिए है उसी प्रकार ज्ञान भी अज्ञानी के लिए है सब कुछ अज्ञानी के लिए हुआ तो भाई ये विभाग करते बनेगा कि कर्म है या ज्ञानी के लिए ज्ञान है ज्ञानी के लिए ये कैसे बनेगा तो यही शंका है अब लगाइए ननु विद्या भी भी लिए थे कि ये की विद्या भी या ज्ञान अभिदुषा है ना अज्ञानी के लिए ही ज्या... या ऐसा लगाना ज्ञान का भी अज्ञानी के लिए ही विधान किया जाता है क्या ज्ञान का भी अज्ञानी के लिए ही विधान किया जाता है विद्या अफी लगाया अभी क्यों लगाया है विद्या और ज्ञान से क्या लेने कर्म अज्ञानी के लिए कर्म होते हैं ना तो अभी अभी इसलिए लगाया है अब क्यों लगाया यहाँ क्या निश्चय अज्ञानी के लिए भी है क्या कर्म किसके लिए नहीं, नहीं है लगाइए का भी अज्ञानी के लिए ही विधान किया जाता है लग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 विध विद्य से यहाँ पर प्राप्त विद्य से जिसको विद्या प्राप्त हो गई है क्या जिसको विद्या प्राप्त हो गई है क्योंकि प्राप्त हुई विद्या वाले व्यक्ति को विद्या का विधान करना अनर्थक है पिष्ठ पेषण की तरह पीसे हुए को पीसने के समान पृष्ठ पेषण करना अनर्थक है ना तो लगा ना क्योंकि पृष्ठ पेषण की तरह प्राप्त हुए विद्या वाले मनुष्य को प्राप्त हुए विद्या वाला मनुष्य को ज्ञान विद्या करते ज्ञान ये प्राप्त हुई विद्या वाले मनुष्य को विद्या का विधान करना है, ना? किसकी है? है. तो समझ अनहेषण की तरह तो हेतु समझ में आया किसमें किस में, किस में हेतु था यह किस कथम विद्या उसमें हेतु है, उस है। तत्व अर्थ है वहाँ उस विषय में त्रे उस विषय में अभिदूसरा कर्माण भी जनता है या होने पर तत्कृ कर लेना क्या वैसा होने पर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 कहते हैं अनुष्ठेय जिसका अनुष्ठान किया जाए उसे क्या कहते हैं अनुष्ठे अनुष्ठान किया जाता है कर्मों का तो अनुष्ठे कौन होगा कर्म होगा कि अनुष्ठेय कर्म के भाव और अभाव से विभाग संभव होता है जैसे सो सकते ही पंचमी जब कुछ जानते हैं ना तो पंचमी हेतु में होती है ना तो ना मतलब ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना उसने हेतु बताया है क्योंकि अनुष्ठेय कर्म का अनुष्ठे कर्म के भाव और अभाव से विभाग संभव होता है अनु कर्म के भाव और भाव से विभाग तो आप भाव और भाव क्या है अनुश्चे कर्म का तो समझाएंगे हैं, तब वाक्य लगेगा आगे समझा रहे हैं इसी को समझा रहे हैं भाव और भाव को की अग्निहोत्रादी कर्मों के विधायक वाक्य विधि है ना विधि करते, विधान करने वाले वाक्य जैसे अग्निहोत्र अग्निहोत्र होम करना चाहिए मीमांसा नया प्रकाश में अग्निहोत्र जो याद इतना ही है या अग्निहोत्र जो याद स्वर्ग कामा याद है याद है जोशी स्वर्ग कामा ये वाक्य तो है अग्निहोत्र को लेकर वाक्य याद है आपको कैसा है? तो है नहीं है ना नोत्र तो अग्निहोत्र मतलब वे, देखो विधायक वाक्य तो दो है इसके एक तो है याव जीवित अग्निहोत्र जो याद शायद में नहीं होगा शायद नहीं होगा मीमांसा परिभाषा में है यावत जीवित अग्निहोत्र जो याद मतलब जब तक जिये तब तक अग्नि अग्निहोत्र करें। या वाक्य तो जो है नित्य अग्निहोत्र का विधान करता है और नित्य कर्म का परिस्याग करने से क्या होता है प्रत्यवाद होता है पाप होता है परिस्याग नहीं किया जा सकता है अब एक काम में अग्निहोत्र भी है वो है दर यो अग्नि अग्निहोत्र जो याद स्वर्ग कामा तो वो काम अग्नि अग्निहोत्र का विधान करने वाला वाक्य है अब और अग्निहोत्री जो है ना वो जुहोती जुयात के अर्थ नहीं है ऐसा तो ये क्या है कि अग्नि अग्निहोत्र होम का विधान करने वाला वाक्य विधि का अर्थ क्या है विधान करने वाला वाक्य किसका अग्निहोत्र का तो या वीवेद अग्निहोत्रम जु यात्र ये जैसे अग्निहोत्र कर्म उसी प्रकार ज्योतिष मेंज स्वर्ग काम दर्श पूर्णमा स्वर्ग काम यह है शायद संग्रह में आ, ये वाक्य सब आए है तो लगाइए अग्नि अग्निहोत्राधिक कर्मो के विधान करने वाले वाक्यों के अर्थ ज्ञान के उत्तर काल में <coughs> किसका अर्थ अग्नि होत्रादि कर्मों का विधान करने वाले वाक्य का विधिक अर्थ विधान करने वाले वाक्य है ना अपूर्ण अर्थ नहीं करना पूरा पूरा ठीक समझिए कर्मों का विधान करने वाले वाक्यों के अर्थज्ञान के उत्तरकाल में या अर्थज्ञान के पश्चात अनेक साधनों उपसंहारूर्वकम अग्निराधिकर्म अनुष्ठेयम् अनुष्ठेयम् के पहले विराम दिया है वो विराम नहीं होना चाहिए पहले वाला बल्कि ये ये अनुष्ठेयम के बाद हो सकता है वैसे ये विराम का प्रयोग तो ठीक किया ही बीता अर्धविरा पूर्ण विराम और वो उद्धरण चिन्ह कुछ ठीक ठीक लगाया नहीं इसने ये ठीक फिर खीतने पंचमेशन किया नहीं इसने कहा क्या करना है सब ऐसा ही है और संसी संस्कृत पुष्टे प्राय इसी गोबर जैसी सब होती है कोई भी नियम का पालन नहीं होता संस्कृत हो गई पंडित तो खा खा कर आराम से सूचते रहते इसमें गोबर में करेगा है ये सब बढ़िया मैं क्या है ये देख दे दीगा कि अनेक साधनों उपसंहार पूर्वक यहाँ उपसंहार का सब संपादन या प्रयोग अनेक साधनों के प्रयोग पूर्वक अनेक साधनों के उपसंगार का संपादन संपादन मतलब समझिए करना है ना? अनेक साधनों के संपादन पूर्वक या अनेक साधनों के प्रयोग पूर्वक साधन का मतलब है अंग एक मुख्य कर्म होता है और उसके क्या होते हैं अंगकर्म होते हैं जैसे संध्योपासन करेंगे तो संध्योपासन में जो गायत्री जप करेंगे वो जब क्या हुआ अंगी कर्म मुख्य कर्म हो गया अंगी हो गया ना जब ना। और अंगकर्म जैसे आचमन करेंगे तथा करेंगे प्राणायाम करेंगे ये सब क्या हुआ अंग है एक मुख्य कर्म होता है दूसरा क्या होता है अंगी कर्म होता है अंग अंगी कर्म है तो ये अंग अंग के लिए यहाँ साधन शब्द का प्रयोग किया है।, है? अनेक है।, है और देखना ये अनेक के प्रयोग पूर्वक अग्निहोत्री कर्म अनुष्ठे है ठीक है अनुष्ठे है और देखना अहम कर्ता मैं करता हूँ मम कर्तव्य मेरा कर्तव्य है एवं प्रकार विज्ञान वता इस प्रकार जानने वाले इस प्रकार जानने वाले का इस प्रकार <सथ> तो जानने वाला तो किस तो क्या क्या जानना क्या क्या जानना तो अनेक साधनों के प्रयोग पूर्वक अग्नि उत्तराधिकर्म अनुष्ठे हैं एक तो ये जानना है अनेक साधनों के प्रयोग पूर्वक अग्निवतराधिकर्म अनुष्ठे है इसको जानना और क्या जानना की मैं करता हूँ और मेरा या करता हाँ जानना तीन बातें जानने को हुई ना यहाँ पे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 न जायते इत्यादि आत्मस्वरूप विद्यार्थ ज्ञान उत्तरकाली भव उत्तरकाली भावी किंचित अनुम न बहुति लगाइए पहले बात बल्फ लग गया ना अनुष्ठय भोती तक अनुमोती के इसके बाद देखना अब तथाकार से उस प्रकार पहले यथा था ना अज्ञानी को बताया अज्ञानी के लिए कहते है तथाकार से उस प्रकार न जायते आत्मा उत्पन्न नहीं होता है मरता नहीं है हाँ नित्य है शाश्वत है ऐसा सब इत्यादि आत्मस्वरूप का विधान करने वाले वाक्यों के अर्थ ज्ञान के पश्चात आत्मस्वरूप का विधान करने वाला वाक्य को न जाए जाये मिलिये आत्मस्वरूप का विधान करने वाले वाक्यों के अर्थ ज्ञान के पश्चात उत्तर काल है ना कि उत्तर काल में होने वाला या बाद में होने वाला उत्तर काल में होने वाला किंचित अनुष्ठे न बहुत कुछ अनुष्ठेय नहीं होता है क्योंकि यहाँ कुछ कर्म का बोध होता है क्या जैसे की देखना अग्नि ओत्रम जो याद स्वर्ग कामना स्वर्म की कामना वाला व्यक्ति अग्नि अग्निहोत्र करे कामना किस चीज और करना क्या है अग्नि अग्निहोत्र अब यहाँ पर क्या है कि आत्मा को जान ये जब आत्मा को बता दिया गया कि वो उत्पत्ति आदि विकारों से रहित है जब आप ऐसा समझ लेंगे तब कुछ करेंगे क्योंकि मतलब क्या है कहने का विप्राय है कि यदि कर्तृत्व तो बुद्धि हो मैं करता हूँ मेरा ये कर्म है ने? तब तो कुछ व्यक्ति कर पाएगा और जो समझ लिया कि मैं ना होता की मरता हूँ न मैं करता हूँ तो कुछ नहीं कर सकता नहीं, नहीं।, नहीं होता यह तात्पर्य लगा ना करने कहाँ होगा अनुसेम न बोती जो ना वहाँ लिखाए थे किन्तु ए, किन्त उस प्रकार तू तथा ना जाए थे इत्यादि आपके विधायक वाक्यों के अर्थ ज्ञान के बाद में होने वाला कुछ भी कर्म कुछ भी अनुच्छे कर्म नहीं, नहीं होता है आ नहीं? हाँ हाँ जैसे वहाँ अभी दूसरा था ना तो उत्तर काल भावी फिर उत... काल में होने वाला अज्ञानी का कुछ भी अनुच्छे नहीं है ज्ञानी का नहीं। कुछ अनु नहीं है अभी दूसरा ले आना ज्ञानी का कुछ भी अनुच्छे कर्म नहीं है अच्छा अब ध्यान देना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 पहले भी था ऐसा तो शास्त्र के बिना पता नहीं चलता है ऐसा मैं अपने भी में, ये पता चलता है पर आगे भी रहूंगा पहले भी था ये तो शास्त्र से ही पता चलता है उत्पन्न नहीं हुआ मरूंगा नहीं होगी ऐसा पता चलता है और ये ठीक ठीक बहुत हो जाए तो सब समस्या लोगों की हल हो जाएंगी और कुछ भी कोई दुनिया का कोई भी वस्तु समस्या का हल नहीं कर सकती है चाहे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 ये आत्मा के अकर्तृत्व को विषय करने वाला ज्ञान है जैसे अयम घटा इस प्रकार ज्ञान कैसा होता है घट को विषय करने वाला ज्ञान अयम पट्टा इस प्रकार कौन सा ज्ञान होता है तो न अहम आह, कर्ता इस प्रकार कैसा ज्ञान हो रहा है आत्मा के अकर्तृत्व को विषय करने वाला ज्ञान और वह न भोगता ये आत्मा के अभोक्तृत्व को विषय करने वाला ज्ञान अब अहम केवला मैं एक हूँ मैं तो ये आत्मा के एकत्व को विषय करने वाला ज्ञान है अच्छा या से भी एकत्व आ रहा है इत्यादि आत्मा के एकत्व तो अवकर्तृत्व तो आदि को विषय करने वाला ज्ञान आदि से भोक्त लेना आत्मा के अकर्तृत्व तो आत्मा के एकत्व एकत्व तो किसका अवकर्तृत्व तो किसका अब ये क्या है अभोक्तृत्व किसका तो आदि से अभोक्तृत्व लेना है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 उत्तर काल के में क्या ज्ञान होता था कि अनेक साधनों के प्रयोग पूर्वक अग्नि अग्निहोत्राधिकार अनुष्ठे हैं ये ज्ञान होता था ना तो उससे अन्य उससे अन्य किसी कर्तव्य का ज्ञान होगा क्या अन्य अनुष्ठे का ज्ञान तो नहीं होगा अग्निहोत्राधि विद्यार्थ ज्ञान उत्तरकाल में क्या था अनेक साधनों के उपसंगार पूर्वक अग्निहोत्राधिकार मनुष्ठ मैं करता हूँ मेरा कर्तव्य है ऐसा ज्ञान होता था तो ऐसा ये देखो फिर ध्यान देना वहा उत्तर काल में क्या होता था कि अनेक साधनों के उपसंगार उपसारूर्वक मैं करता हूँ मेरा यह कर्तव्य है इस प्रकार क्या होता था ज्ञान एवं प्रकार ऐसे जानने वाले अज्ञानी का अनुष्ठे कर्म था द्यान। द्यान। तो यहाँ पर मैं करता नहीं हूँ मैं भोगता नहीं हूँ इस ज्ञान के उत्तर काल में और कोई ज्ञान होगा जिससे की करने में प्रवृत्ति हो वहाँ उत्तर काल में जो दूसरा ज्ञान हुआ उसके द्वारा क्या होगी कर्म में प्रवृत्ति या उत्तर काल में और कुछ ज्ञान होगा नहीं, नहीं। तो मैं करता ही नहीं हूँ तो फिर करने खत्म होगी पंक्ति लगाना मैं करता नहीं हूँ मैं भोक्ता नहीं हूँ इत्यादि प्रकार से आत्मा को आत्मा के एकत्व कर्तृत्व आदि को विषय करने वाले ज्ञान से अन्य कोई ज्ञान नहीं होता ऐसा कर लेना ज्ञान से अन्य कोई ज्ञान नहीं होता जिससे की किसी कर्म जिससे की कुछ ही अनुष्ठे जिससे की किसी कर्म में प्रवृत्ति हो या जिससे की ज्ञानी के लिए कुछ अनुष्ठेय हो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 तो वो कर्तव्य नहीं करेगा एक ज्ञान के पश्चात जो दूसरा ज्ञान है वो कर्तव्य को विषय करने वाला है चमकी लगाना और बताते हैं यह पुना पुना जो पुना यह पुना जो अहम करता इसी आत्मानम व्यक्ति कि मैं करता हूँ इस प्रकार अपने को जानता है पुना जो अहम करता मैं करता हूँ इसी आत्मानम व्यक्ति इस प्रकार अपने को जानता है किस जानता है की मैं करता हूँ तो जो अपने को करता है, समझता है ना तो उसको फिर ये भी मालूम होगा कि मेरा ये कर्म है करते, उसको, किसको मैं करता हूँ ऐसा जानने वाले को मम इधम कर्तव्य मेरा यह कर्तव्य है ऐसी अवश्य भावनी बुद्धि होती है अवश्य भावनी मतलब अनिवार्य रूप से अवश्य होने वाली मेरा यह कर्तव्य है ऐसी अवश्य भावनी बुद्धि होती है तदअपेक्ष उस बुद्धि की अपेक्षा उस बुद्धि की अपेक्षा साकार से वह कर्ता, उस बुद्धि की अपेक्षा से वह कर्ता कर्मों का अधिकारी होता है उस बुद्धि की अपेक्षा से वह कर्ता कर्मों का किसकी अपेक्षा से उस बुद्धि की अपेक्षा से कि मेरा कर्तव्य है उस बुद्धि की अपेक्षा से वह कर्ता कर्मों का अधिकारी होता है इस प्रकार इसी है ना इस प्रकार तम प्रति कर्माणी उस अज्ञानी के प्रति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 विशेषित से अर्थ है पूर्वोत्त विशेषणों से युक्त पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त ज्ञानी पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त ज्ञानी के लिए कथम सा पुरुषा कर्माक्षेप इस प्रकार कर्मों के आक्षेप का वचन है कर्मों के हाँ उसके लिए कर्मों का कर्मों, तो कर्मों के आक्षेप बोधक वचन है कर्मों के निषेध बोधक वचन है किस प्रकार कथम सा पुरुषा अब यहाँ पर ज्ञानी के लिए कहाँ से बात आई है न हम करता न भूखता है अच्छा और ज्ञानी के लिए कहाँ पर आई थी कर्म संभव भी था ना ये आत्मनाथ विवेक ज्ञान ये आया था अच्छा पूर्वोक्त विशेषणों वाले कल्लो अथवा ऐसा करना कि विभाग ठीक है कर सकते है पूर्वोक्त विशेषणों वाले वो किस एक विशेषण उसका क्या बताया था विद्या वो, वो पर पर पर देखना विशेषण वाले ज्ञानी के लिए पूर्वोक्त विद्या विशेषण क्या उसका विद्या विद्या कारण ही विद्वान कहा जाता है पूर्वोक्त विद्या विशेषण वाले ज्ञानी के लिए, दिनौनी। लिए। कथम सा पुरुषा इस प्रकार कर्मों का आक्षेप करने वाला वचन है अच्छा बताता हूँ मैं तस्माद करता इससे इस कारण से अविक्री आत्मदर्शिनों विशेषित से अच्छा अभिक्री आत्मा को जानने वाले विशेषता से विशिष्ट विद्वान का विशिष्ट तो वहाँ भी विशेषता से भी विशिष्ट विद्वान कर सकते हैं दूसरे की अपेक्षा वो विशिष्ट ही है किस विशेषण से विशिष्ट है विद्या से हाँ लगाइए इस कारण अभिक्री आत्मदर्शिना विशेषता से आत, अभिक्री आत्मा को जानने वाले है? या निर्विकार आत्मा को जानने वाले विशिष्ट विदूषा कि विशिष्ट विद्वान का विशिष्ट विद्वान का चमुमुक्ष और मुमुक्षु का सर्वकर्म संस अधिकारा सर्व सबकर्मो के संन्यास में ही अधिकार है तो सब कर्म संन्यासे एवं अधिकार है, सभी कर्मों के संन्यास में ही अधिकार है किसका किसका विद्वान का दिद्वान दिद्वान और मुमुक्षु का विद्वान मतलब जिसको जो क्या है कि आत्मा को जानता है ठीक ठीक आत्मा को जान रहा है वो हो गया विद्वान है अपना इसको तो आत्मा का और ये दूसरा मुमुक्षना चाहता है उसका किसमें अधिकार है सर्व कर्म संस और एवं लगा दिया भाष्यकार ने उसको दूसरा किसी में अधिकार नहीं है कर्म आदि में किसी में कोई अधिकार नहीं है उसको सर्वकर्म संन्यास और सर्वकर्म संन्यास मन से नहीं विधि पूर्वक संन्यास लेना चाहिए ये इनका तात्पर्य है सर्वकर्म संन्यास में ही अधिकार है भाषाकार कहते हैं दूसरे विद्वान कहते हैं कि जो मुमुक्षु है तो उसको क्या है कि मतलब अधिक मुमुक्षु कर मुक्ु के लिए ज्यादा प्रसंसित तो कोई नहीं मानता है इतना जरूर है मानते हैं दूसरे आचार्य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 ये है और इनके यहाँ तो सब कर्म संन्यास अधिकार है मतलब इनका सर्व कर्म संस में इनका अधिक जोर है अच्छा अब देखना अत्योकार इस कारण ही इस कारण ही भगवान नारायण में शंकर के चार शिष्य थे चारों से अधिक आयु वाले लगते से। है चित्र को देखने से वृद्ध थे हाँ वृद्ध थे इनकी आयुष कम थी बत्तीस वर्ष में ब्रह्मलीन हो गए है और मध्वाचार तो इनसे भी आगे निकल गए जिसको जिसको संन्यास दिया है आठ दस वर्ष की आयु में ही दिया अधिक आयु वाले को सन्यास ही नहीं दिया वो भी एक आचार्य है शंकर की भी विशेष आचार्य हुए हैं वो तो किसी भी अधिक आयुष वाले को संन्यास ही नहीं दिया उन्होंने सन्यास किया अधिकारी समझ लिया उनको चलिए दस वर्ष बारह वर्ष का तो तो तो मूड दिया उसको आगे देखना होकर तो इस कारण ही इस कारण ही भगवान नारायण इस कारण इस कारण ही भगवान नारायण किस कारण कि उसका सर्व कर्म संस में ही अधिकार है अच्छा चलो भी बताते हैं। भगवान नारायण सांख्यान का अर्थ है यहाँ पर विदुषा सांख्य कार्थ होता है सांख्य योगी सांख्यकार क्या है सांख्य योगी या ज्ञान योगी तो यहाँ सांख्यान अर्थ कर दिया विदुषा सांख्यान दुखी और ये बिदुषा और <laughs> क्या अभिदुषा कर्मीणा कर्मीणा अर्थ है यहाँ पर अभिदुषा कर्मीणा का क्या अर्थ है अब कर्मी करते अज्ञानी इसलिए भगवान नारायण ज्ञानी मतलब और अज्ञानी इस प्रकार विभाग करके इस प्रकार विभाग करके ज्ञान संख्या नाम कर्म योग योगिनाम इस प्रकार उनको दो निष्ठा ग्रहण करवाते हैं दो निष्ठा या तो ऐसा लगाइए इस कारण से भगवान नारायण ज्ञान योग्यन संख्या नाम कर्म योगी नाम इस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी का विभाग करके उनको दो निष्ठाओं दो निष्ठा ग्रहण करवाते हैं यहाँ मतलब एक बात पर ध्यान देना की एक ज्ञानी मतलब नाम ज्ञानी नाम ये अर्थ है ना उसका सन्यासी अधिकार है ये बताए ना सर्व सन्यासी और ज्ञानी नाम अर्थ है उसका ये ध्यान देना कर्माक्षेप वचनाथ था ना ऊपर कर्माक्षेप बचनाथ में पंचमी थी अच्छा और भी इति उभौतनाथ खैर वहाँ तो लग जाता है कि भी जानी उभौत इस वचन से वो अज्ञानी है और यहाँ लगाना और विशिष्ट विद्वान के लिए कथम सा पुरुषा इस प्रकार कर्मो के आक्षेप बोधक वचन होने से कर्मों का आक्षेप बोधक वचन होने से और फिर ये जोड़ सकते हैं अपनी तरफ से कि उस ज्ञानी के लिए कर्म नहीं है पंचमी है ना तो हेतु कारण कुछ जोड़ना पड़ेगा क्या उस ज्ञानी के लिए कर्म नहीं, नहीं है ऐसा जोड़ना पड़ेगा कि वो पंचमी लगी ये हेतु है तो हेतु किसमें हेतु है या? विशिष्ट कथम पुरुषा कथम सा पुरुषा इस प्रकार विशिष्ट विद्वान के लिए कर्मों के आक्षेप बोधक वसन होने से या विशिष्ट विद्वान के लिए कथम या पुरुष इस प्रकार कर्मों का आक्षेपचन होने से उसके लिए कर्म नहीं है ये जोड़ना जो हेतु है वहाँ पर तथा चाह भगवान आगवान व्यासाचा तथा और वैसा ही भगवान व्यास ने पुत्र को कहा है अगर पूर्ण वैराग्य हो त्याग हो तो कहीं भी उसको जो है ना क्या ब्रह्म विद्या से उसको साक्षात्कार हो जाएगा संन्यास लेने पर भी ज्यादा त्याग होता ऐसा तो नहीं है ना शास्त्र में तो बहुत बहुत अच्छा बताया संन्यास के बारे में लेकिन वो सब पालन हो तो बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है अब देखना तो और वैसा भगवान व्यास ने पुत्र के लिए कहा है पुत्र तो मैं सुखदेव द्वा क्या द्वाइमऊ गौ इमो अथ पन्धान ये दोनों मार्ग है ये दोनों मार्ग है कौन प्रवृत्ति मार्ग और निवृति मार्ग है सांखयोग और कर्मयोग ये दो मार्ग है तथा ऐसा आजकल कोई बाप समझाता अपने बेटे को ये ये बोले, चाहिए, चाहिए। यही देनी यहां एक इतना जब करो इतना जब करो ये करो बोले हमको ये सिखाया उन्होंने आजकल गुजरात में है तथा क्रिया पथा से हुए पुरस्ताद पश्चात संन्या क्रिया पथाचा एवं पुरस्ताद पुरस्ताद क्रिया पथा एव पूर्व में क्या क्रिया मतलब क्रिया मार्ग क्या तो प्रवृति मार्ग पूर्व में प्रवृत्ति मार गई है पश्चात संन्या और बाद में क्या है संन्यास मतलब निवृत्ति मार मार्ग संन्यास का क्या है पूर्व में प्रवृत्ति मार गए और बाद में क्या है निवृति मार्ग है तो प्रवृत्ति तो में भी क्या है साक्ष संबद्ध कर्म करना है शास्त्र कर्मो को निष्काम भाव से करना है ये है और आजकल जो प्रवृत्ति चल रही है ये प्रवृत्ति नहीं है ये तो सब है वो तो निषि कर्मों को छोड़ करके काम काम कर्म और निषिद्ध कर्मों को छोड़ करके भगवान की आराधना रूप शास्त्री कर्म करने हैं ये प्रवृति मार्ग है निषिद्ध छोड़ो काम में छोड़ो सात <|hi|> सम्मत शास्त्रीय कर्मों को करना दया परोपकार जो भी है वो भगवान की आराधना रूप हुआ प्रवृत्ति मार्ग आजकल जिसको प्रवृत्ति कहते है राष्ट्रीय शास्त्री मार्ग नहीं है राष्ट्रीय ना बाद में निवृत्ति मत एक विभाग पुनः पुनः भगवान एतम भगवान एतम इस को ही पुनः पुनः कहेंगे, कहेंगे। अहंकार विमूड आत्मा करता हम इति मन्य थे स्लोक तो इतना ही है ना अहंकार विमूड आत्मा करता हम इति मन्य थे अतत्वित नहीं है ना उसमें तो ये उदाहरण के रूप में इसको बनाने नहीं चाहिए ये ये गीताभ वाली गलती है अतत्वित अलग अक्षर किया है ना नहीं। इसको नहीं करना चाहिए ये तो भाष्पीकार का अपना शब्द है कि अज्ञानी तो मतलब मोहित अहंकार से मोहित हुआ चित्त वाला अज्ञानी तो मैं करता हूँ ऐसा मानता है मैं करता हूँ ऐसा मानता है ये भाष्पीकार का शब्द है कि अहंकार से मोहित हुआ चित्त वाला कौन तत्वे कौन हाँ अहंकार से अहंकार विमूड आत्मा आत्मा कर से यहाँ पर चित्त अहंकार से मोहित हुआ चित्त वाला हाँ अहंकार से मोहित हुए चित्त वाला अज्ञानी तो मैं करता हूं ऐसा मानता है और कैसे मानता है तत्ववित ना हम करोगी तत्वता ऐसा मानता है कि मैं नहीं करता हूं मैं नहीं तो वहाँ तत्वित सब है ना इसलिए असत्वविद का शब्द का भाष्यकार ने प्रयोग किया है मतलब धरण के अक्षरों में नहीं लिखना चाहिए इसको जैसे दूसरा अक्षर अच्छा है वैसे लिखना चाहिए तथा सर्व कर्माणी मनसा संस्त्री कर्मों का मन से त्याग करके रहता है सभी कर्मों को मन से त्याग करके रहता है अच्छा तो तो ये ज्ञानी-अज्ञानी का भेद आ गया ना? और आगे उस विषय में। पंडित मन थी त्याग करके कौन तो रहता है ज्ञानी? ये समझ लेना अब इसमें जो है शंका आ गई ये शंका आ गई तत्रकार थे उस विषय में कैची पंडितम मन आत्मान पंडितम मन थी आत्मान पंडितम थी पंडितम कुछ अपने को वाले ऐसा कहते हैं कैसा कहते हैं देखना जनवादि सदभाव विक्रिया रहता क्रिया विक्रिया है विक्रिया विक्रिया है जनवादि सदभाव अक्रिया रहता विक्रिया की जनवादि प्रकार से जन्म छह प्रकार के भाव पदार्थ के विकारों से रहित न जाते जायते बताया है ना हाँ हाँ मतलब जन्म उत्पत्ति कि जनवादी छह भाव पदार्थ के विकारों से रहित जन्मादि छह भाव प्रकार के विकारों से रहित अभिकारी अकर्ता एक आत्मा में हूँ अभिकारी अकर्ता एक आत्मा में लग गया कैसा ध्यान देना एक आत्मा में हूँ है तो आत्मा का विशेषण क्या क्या है यहाँ पर जन्मादि छह भाव विकारों से रही जन्मादि छह भाव पदार्थ के विकारों से नहीं। बस समझ में आती है भाव पदार्थ के छह विकार है उनसे रहित आत्मा में हूँ छह विकारों से रहित हो गया ना आत्मा और फिर क्या बोला है अभी ये हाँ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 पर कुछ ये पंडितम मन या कुछ अपने को पंडित मानने वाले मतलब पंडित नहीं हो पंडित मानने वाले हैं ये मतलब है जो ने पंडित नहीं है फिर भी पंडित मानते हैं उनकी कि कषित ज्ञान हम न उत्पन्न देते ऐसा किसी को ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है ऐसा किसी को ज्ञान उत्पन्न ये शंका है यशमिन सती की जिस ज्ञान के होने पर सर्व कर्म का उपदेश दिया जाए मतलब यदि ऐसा किसी को ज्ञान हो जाए तो उसके लिए सर्वकर्म संन्यास का उपदेश हो सकता है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 क्यों क्योंकि वैसा मानने पर कैसा जैसी शंका है वैसा मानने पर क्या कि वैसा ज्ञान किसी गुट नहीं होता है ऐसा मान लिया जाए ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि वैसा मानने पर न जाते इत्यादि शास्त्र का उपदेश करना व्यर्थ होगा क्योंकि वैसा मानने पर न जाते इत्यादि शास्त्र का उपदेश करना व्यर्थ होगा तो जब ज्ञान होगा ही नहीं तो ना जाते ये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 लोग पाप कर्मों से बचते हैं अच्छे कर्म करते हैं क्यों क्या समझते हैं कि अच्छे कर्म करने से शास्त्र कर्म करने से क्या होता है धर्म होता है क्या होता है तो धर्म में ध्यान देना इस कर्म के करने से धर्म है इस कर्म के करने से अधर्म है ये किससे मालूम होता है शास्त्र के शास्त्र के उपदेश मालूम होता है शास्त्र के अपना उद्र को व्यक्तमाचार मारो अपने से वृद्ध को अपने पिता को मारो व्यक्तमाचार तो क्रिया तो एक ही जैसी है तो कोई क्रिया में पापूर्ण है क्या शास्त्र तो से ही पता चलेगा कि उदंट पुत्र को प्रताड़ित करना क्या है वो तो धर्म ही है वहाँ और जो अपने से पूज्य हैं, उनको ऐसा करेंगे तो महापाप है तो शास्त्र तो से ही पता चलता है ना तो कोई क्रिया तो एक ही जैसी दोनों है तो अब देखेंगे आप तो शास्त्र से क्या मालूम होता है धर्म धर्म का अस्तित्व और शास्त्र से ही मालूम होता है कि मर करके दूसरे देह की प्राप्ति होगी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 किसका किसका ज्ञान संभव होता है धर्म के अस्तित्व का ज्ञान और की प्राप्ति का ज्ञान किससे संभव होता है शास्त्रों शास्त्रोपदेश और किसको संभव होता है करने हाँ, कर्म करने वाले मनुष्य को है और जैसे शास्त्रोपदेश के सामर्थ्य से कर्तुकर्थ से कर्म के कर्ता को धर्म के अस्तित्व का ज्ञान और देहांतर की प्राप्ति का ज्ञान संभव होता है होता है ना तथा उसी प्रकार शास्त्रार्थ कर शास्त्र से शास्त्र से उस आत्मा को या शास्त्र से शास्त्र से उस पुरुष को कर लेना शास्त्र से उसे उस पुरुष को शास्त्र से उस पुरुष को या मुमुक्षु पुरुष ले लेना शास्त्र से उस पुरुष को आत्मा के अभिक्रिय अभिक्रियव का से निर्विकारत्व शास्त्र से उस पुरुष को आत्मा के अधिकार अभिकारित्व अकर्तृत्व और एकत्ववादी का ज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न होगा या क्यों नहीं होगा लगा तथा उसी प्रकार शास्त्र शास्त्रात शास्त्र कर लेना से उस पुरुष को, को, को ही आत्मा के तो ज्ञान क्यों नहीं होगा इसका क्या मतलब है होगा हो ये भी आक्षेप अर्थ में है हाँ। क्यों नहीं होगा जो तो कारण पूछ नहीं पूछ रहे हैं हाँ। आपसे आक्षेप है इसी प्रश्नव्या ऐसा पूछना चाहिए उनसे क्यों ज्ञान नहीं होगा तो फिर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 तो ज्ञान का जब कहा जाए आत्मा करण का विषय नहीं है तो इसका मतलब है कर्णजन्य ज्ञान का विषय नहीं है है ना करण जन्य ज्ञान जब कर्ण जन्य ज्ञान का विषय नहीं है जो विषय ज्ञान इच्छा कृषि चीन का ही होता है और किसी का नहीं होता है ठीक है कर्णजन्य ज्ञान का विषय नहीं है इसलिए क्या कहते हैं करण का विषय करण अगोचरत्वाद की आत्मा करण की आत्मा का करण अविशेष है या आत्मा का विषय नहीं है क्या हुई शंका तो आत्मा करण का विषय ही नहीं है तो आत्मा को फिर मतलब छह भाव विकारों से रहित अभिक्री आत्मा ये करण का विषय है तो जान पाएंगे क्या जब करण का विषय ही नहीं है तो कैसे जानेंगे जानने के साधन तो हमारे पास करण ही है जानने के साधन क्या है और जब करण का विषय ही नहीं है तो अभिकारी आत्मा को जान सकते हैं क्या ये शंका होगी तो भाष्यकार कैसे ना ऐसा नहीं कहना तो कर्ण का विषय है ऐसी बात नहीं ऐसा नहीं कहना क्यों मन सेव्यम कि मन के द्वारा ही उसका दर्शन करना चाहिए मन के द्वारा ही या मन से ही साक्षात्कार करना चाहिए किसका आत्मा का किससे साक्षात्कार करना चाहिए UP. मन से तो मन करण हुआ ऐसा नहीं कहना क्योंकि मन से ऐसी शुरू है ना ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना ही कारण बताना पड़ेगा ना तो कारण बोध श्रुदेह में पंचमी लगी है ना पंचमी बुझना क्योंकि मन से ही और ऐसी शुरू है अब इसको समझने का प्रयास करिए ये तो वाचो निवर्तन थे अपराध ममता आनंदम ब्रह्मनो विद्वान ना विदेशी कुटस्चंद कुटस् कराचन दोनों है दो श्रुति दो स्थानों पे ये श्रुति है कैतरी एक जगह कुटस्तन एक जगह कदाचन है किसी से भय नहीं करता कभी भय नहीं करता ऐसा है की ये तो चो निवर्तनते मन के सही वाणी जिसको बिना पाए लौट आती है तो इसका मन के सही वाणी जिसको बिना पाए लौट आती है मतलब क्या है की वाणी भी लौट आती है और मन भी लौट आता है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 और यदि कि सर्वथा विषय मान लिया जाए तो सच भिषा आत्मा हो जाएगा बंध्या बंध्या होगा अशुद्ध मन का तो विषय नहीं।, तो नहीं है शुद्ध मन का विषय तो है ही है तभी तो मन से सुर्खी दर्थ होगी और सुर्ति दर्द नहीं है सुर्खी की संगति लगानी चाहिए विरोध कृषि हो संगति लगानी चाहिए पंक्ति देखना अब बताते हैं शास्त्राचार शास्त्र और आचार्य के उपदेश से शास्त्र और आचार्य के उपदेश से तथा समय शास्त्र और आचार्य के उपदेश से समदमादि से शुद्ध किया हुआ सम इंद्रियों का निग्रह और अंतर इंद्रिय का निग्रह समदम समे एक क्या है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 इस बात को कल करेंगे तो मन आत्मदर्शन में करण है ऐसा करोगे कल श्लोक आना चाहिए कल नहीं आएगा इस तरह कल श्लोक आ जाए कल तो श्लोक आना है, मन है, मन है। तो समम का पालन होना चाहिए पूरा पूरा इसका उसका सत्य ही जीवन में नहीं सत्य सम होगा मनसा वाचा कर्मण अभिन्न हो रहे हैं पेटे कुल करते कुल तो समम कहाँ आ पायेगा ओम ओम ओम शांति